या हिंदू विश्व परिषद में जाइए हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है नारायण ये जो जहां है वहीं दक्ष ने जो प्रार्थना की है महाराज ऐसी बढ़िया प्रार्थना की है उसने अपनी प्रार्थना में कहा है कि कोई मानते हैं कि ईश्वर है अस्ति और कोई मानते हैं कि नास्ति ईश्वर नहीं है अस्थिति नास्ती थी पदार्थ हो एक हो अन्य विरुद्ध धर्मयो हो नारायण अबेक्षितम किंचन सांख्य जो नारायण कोई कहते हैं ईश्वर है कोई कहते हैं नहीं है तो जो है बोलते हैं उन्होंने ही ईश्वर का ही नाम रखा है और जो नास्ती बोलते हैं नहीं बोलते हैं उन्होंने ही उन्होंने भी ईश्वर का नाम नास्ती रखा है ईश्वर के ही दो नाम हैं एक अस्थि और एक नास्ती एक है और नहीं आ, सो नारायण ईश्वर को तो जिसको जैसी रुचि होती है उस रूपी रूप में वो ईश्वर का वर्णन करता है वही जो सर्व रूप और रूपातीत परमेश्वर है उसकी मैं वंदना करता हूं प्रार्थना करता हूं अब हंस तीर्थ में भगवान अष्टभुज होकर के गरुड़ पर दक्ष के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा देखो भाई अभी मन से इस काम नहीं चलेगा मन में उतनी शक्ति नहीं है जब तक ध्यान रखोगे जब तक सृष्टि रहेगी नहीं रखोगे तो बिगड़ जाएगी इसलिए अब शारीर सृष्टि तुम बनाओ अपनी एक विवाह करो और पत्नी के साथ मिलकर सहवास के द्वारा संतान उत्पन्न करो अब दक्ष ने कैसी प्रजा की सृष्टि की नारायण वो आपको सायंकाल सुनागे ओम शाम के शाम म राम नारायण कृष्णा मोदी वास्ुदेव श्रीचर माधव गोपिलात्व जानकी नाकं श्रीरामचंद्रहजे अच्तम केशवोंमायण मोदरों वादेवर हरीदर माधव गोपिका जानक्रह्मजे अच्युत केशव तो कहते हैं हम महाराज जी का दर्शन नहीं हो रहे कमल है अपना दिए ओम नमो नारायण बाबा विराजो विराज हम क्या आयोजन किया हमारा हाँ। तो अच्छा फारे कि फारे तो अच्छा पाँच साल अच्छा पाँच साल में बनाया वो है पर निगामे ज मानसवीरो गा मे निगा गामेना गमिया नहीं बोल रहे आप बोले थे हम नहीं बोल सकते हैं तो ये इसमें भी तो आ जाएगा ना तुम्हारे रेखा तो काट के निकाल देंगे बात वो तो निकल जाए ऐसा तो थोड़ी तो तो, तो तो देर के बाद जब लोग इकट्ठे हो गए अभी तो देखो आगे की सब कुर्सी खाली है गोविन्दरागे बोल गोविन्द हरी बोल जय हरी गोविन्दरागे बोल गोविन्द काय हरे बोल गोविन्दरागे बोल जय हरी गोविन्दरागे बोल गोविन्द जय हरी Hara hara. श्वेतना या ब्रह्च्युत शंकर प्रभुति दे सदा विता पा सरस्वती भगवती निःशेषा गुरु परमहंसास्वादकमल चिन्मकरजनमिवासा श्रीरामचंद्रा वागी वदने यस्यास्ते वसी यद नृसींह भजे विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षणलक्षणाख्यम परम धाम धाम जगद्धा नमा तत्षं तुषं श्रीमद भागवत का ये जो छठा स्कंध चल रहा है इसका नाम है पुष्टि स्कंध पोषणम तद भगवान की कृपा का नाम अनुग्रह का नाम पुष्टि है इसका अर्थ ये है कि जैसे किसी माली का बगीचा होता है और वो अपने पेड़ों की देखभाल करता रहता है तो किस पेड़ के थाले को गोड़ना चाहिए किसमें खाद देनी चाहिए किसको पानी से सींचना चाहिए और किसमें जो बहुत सारी झूठी शाखाए निकली आई हैं जो वृक्ष की शक्ति को क्षीण करते हैं उनकी छंटाई करनी चाहिए ये माली स्वयं अपने बगीचे की देखरेख करता है ऐसे ये जो संसार है ये भगवान का एक बगीचा है वेदों में इसको बगीचे के नाम से कहा है आराम मत्स्य पश्यंती न तम पश्यती लोग भगवान के बगीचे को उद्यान को तो देखते हैं, लेकिन इस उद्यान का जो मालिक है उसको लोग नहीं देख पाते हैं परंतु वो अनदेखा रहकर अनमिला रहकर, बड़े प्रेम से सबको पुष्टि देता रहता है और जहाँ देखता है कि यहाँ तो कोई साधन नहीं है तो निसाधन के पास भी वो पहुंच जाता है जैसे अहल्या के पास जाकर श्री रामचंद्र ने अपने चरणों के स्पर्श से उसका उद्धार कर दिया अहल्या के पास तो कोई साधन नहीं था वो तो पाषाण होकर पड़ी थी इसी प्रकार ये जो अजामिल की कथा इसमें वो निसाधन नहीं था वो तो कुसाधन था दुस्साधन था वो तो बड़े बुरे बुरे काम करता था परंतु भगवान का नाम स्वयं उसके पास पहुंच गया और उसका कल्याण हो गया तो इसी प्रकार भगवान अपने नाम के द्वारा रूप के द्वारा और गंध के द्वारा रस के द्वारा स्पर्श के द्वारा शब्द के द्वारा स्मरण के द्वारा ध्यान के द्वारा चौदह प्रकार से लोगों का कल्याण करते हैं ये कथा आगे आती है तो नाम के संबंध में तीन अध्याय और शब्द स्पर्श रूप रस आदि के संबंध में चौदह अध्याय और पूजा के संबंध में दो अध्याय इस प्रकार उन्नीस अध्याय इस छठे स्कंध में हैं और ये उन्नीसों के उन्नीसो अध्याय ये बात बताने के लिए है कि भगवान सबकी देखभाल करते रहते हैं और मैंने बाइबल में पढ़ा था उसमें लिखा था कि जैसे एक गडेरिया अपने भेड़ों की देखभाल करता है वैसे भगवान सब जीवों की देखभाल करते रहते हैं खासकर उस समय जब वो भटक जाते हैं तो इस प्रकार छठे स्कंध में हम देखते हैं कि भगवान का अनुग्रह ही अनुग्रह पीछे रहकर वो पकड़े रहते हैं हो जैसे बच्चा कोई भाग रहा हो दौड़ रहा हो और उसके माँ बाप जो हैं वो बड़े प्रेम से उसको देख रहे हो और उसको जैसे अपनी गोद में ले रखा हो ऐसे भगवान संसार के सब जीवों को हर समय पकड़े ही रखते हैं कि ये कहीं जाके गड्ढे में गिर न जाए ये जो भगवान का अनु माने पश्चात भूतवा ग्रह ग्रहणम अनुग्रह हर जीव रहकर, रहकर के अनदेखे रहकर अनमिले रह कर के पीछे से उसको पकड़े रहते हैं उसको कभी मरने नहीं देते आप ये समझो कि जीव का विनाश कभी नहीं होने देते और जीव को अज्ञानी कभी नहीं होने देते हमेशा के लिए वो दुखी हो जाए ऐसा कभी होने नहीं देते और जब आवश्यक समझते हैं तब उसको तो उठा के उसको अपनी गोद में ले लेते हैं और उसको बहुत बहुत प्यार करते हैं ये है छठे स्कंद की मूल कथा अब अजामिल की कथा के बाद दक्ष की कथा आई सो सु आपको सुनाई और उसमें विषाद था दक्ष के मन में ये कि हम तो मन से बनाते हैं सृष्टि और वो बढ़ती नहीं है टूट टूट जाती है अब मन की बनाई हुई सृष्टि कहाँ तक चले और जितनी शक्ति प्रजापति के मन में है उतनी तो दक्ष के मन में है नहीं और अब प्रजापति की भी मानसी सृष्टि जब नहीं चली तो दक्ष की तो चले कहा से तब अंत में उसने विंध्याचल में हंस तीर्थ पर जाकर के हंस गुज स्त्रोत्र से भगवान की स्तुति की उसमें महाराज ऐसा अद्भुत वर्णन है कि हम जो अस्ति कहते हैं कि परमात्मा है तो ये है भी परमात्मा का एक नाम है और जब हम कहते हैं परमात्मा नहीं है तो नहीं है ये भी परमात्मा का एक ही एक नाम है और अस्थिति नास्ति वस्तु निष्ठय हो नारायण अस्ति का जो आधार है वही नास्ति का भी आधार है जैसे आप है बोलते हैं तब भी आप ही हैं और नहीं बोलते हैं तब भी नहीं बोलने वाले आप ही हैं बोलने का आधार तो आप ही है और वही अंतर्यामी रूप से उस शब्द को उस शब्द को शक्ति देने वाले उसमें शक्ति और तात्पर्य को भेजने वाले भगवान हैं जैसे हम अस्थि नास्ति दोनों शब्दों के प्रकाशक है इसी प्रकार भगवान जो हैं वो जो कहता है है जो कहता है नहीं है ये जो भावा भाव की वृत्ति होती है या वचन होता है दोनों के अंतर्यामी दोनों के नियामक दोनों के प्रकाशक दोनों के अधिष्ठान आत्म रूप से भगवान ही हैं इसलिए कहीं भी नारायण भटकने की जरूरत नहीं है इसी से महात्मा लोगों की जो मर्जी होती है बदंती चैतन कबयो यथा रोचम वो भगवान से लड़ाई कर ले तब भी चलता है और वो भगवान से प्रेम कर ले तब भी चलता है महापुरुष जो करें सो ही ठीक होता है क्योंकि संसार में जो ये जड़ता और चेतनता दिखाई पड़ती है ये वास्तविक जड़ता चेतनता का भेद नहीं है देह, देह जाति-व्यक्ति यथा देो अविवेकृत जैसे मृत्तिका रूप वस्तु में घट और घटत्व घट व्यक्ति और घट जाति एक घड़ा और हजार घड़ा दोनों मिट्टी में ही कल्पित होते हैं इसी प्रकार है ये जो देह देही का विभाग है कि ये देह है और इसमें एक देही जीव है ये केवल अभिवेक के द्वारा बनाया हुआ है बस तुतस्तु सब परमात्मा ही है जब भगवान ने दक्ष की स्तुति सुनी प्रकट हुए और उसको कहा कि अब मानसी सृष्टि मत करो अब तुम दैहिक सृष्टि करो स्त्री पुरुष के संजोग से अब सृष्टि बनेगी वैसे दृष्टि में भी सृष्टि की शक्ति होती है और वेदांतियों का तो एक दृष्टि सृष्टि विभाग ही है वो तो कहते हैं दृष्टि रे वो सृष्टि और महात्माओं के अनेक ऐसे नारायण उदाहरण मिलते हैं कि उनकी दृष्टि से ही संतान हो गई उनकी दृष्टि से ही सृष्टि बन गई विश्वामित्र ने अपनी दृष्टि से ही सृष्टि बना ली अब उनके महाराज हजारों बालक हुए दक्ष के हरजस्व और सबलास्व जब उन्होंने पिताजी से आज्ञा मांगी कि हम क्या करें तब दक्ष ने कहा तो बड़े दक्ष थे महाराज दक्ष माने बड़े चतुर क्रिया दक्षो दक्षा हा। वो तो कर्म कांड में बड़े निपुण उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि सृष्टि यदि तुम्हें बढ़ानी है पहले तो तपस करो तपस्या के बिना पीड़ा के पीड़ा सहे बिना और ताप कला सह बिना ताप तकलीफ सह बिना मनुष्य का संकल्प दृढ़ नहीं होता मनोबल दृढ़ नहीं होता जो काम करने के लिए आप थोड़ी तकलीफ उठावेंगे नारायण उसमें आपका संकल्प बहुत पक्का हो जाएगा सो पहले जाके तपस्या करो अब तपस्या करने के लिए जब गए पहले हरजस्व गए और फिर बाद में उनके छोटे भाई सब लाश हो गए दोनों को दोनों बार नारायण नारद जी मिल गए और नारद जी ने उनसे कहा कि अरे मूर्खों तुम लोग ये क्या सृष्टि बढ़ाने का काम करने जा रहे हो नारायण तुम लोग तो उस मार्ग में जाओ जहां जहाँ जा करके लौटना नहीं होता है और उन्होंने कई प्रश्न कूट प्रश्न कर दिए कि तुम नारायण उस पिता को जानते हो जो सबका शासन करता है तुम उस बिल को जानते हो जिसमें जा करके कोई लौट करके नहीं आता क्या तुम उस नदी को जानते हो जो दोनों ओर बहती है इस तरह से कूट प्रश्न करके ने उन्होंने उनको उन्हों परमात्मा को समझने की शक्ति दे दी और वे तो जब उस पर विचार करने लगे कि जगत पिता कौन है नारायण और वो बिल्कुल वो मुक्ति मार्ग कौन है जहाँ जाके लौटना नहीं होता है वो उभ तो वाहिनी नदी कौन सी है जो बाहर और भीतर दोनों बहती है तो पंच सरस्वतीम सरस्वती अपियंत स्रोत सहा सरस्वती तु पंचधा सो देशे भवत सरित वो नदी कौन है जो बाहर से घट पटादी के ज्ञान को भीतर ले जाती है और भीतर जो ज्ञान भरा हुआ है उसको बाणी आदि के द्वारा प्रकट करती है वो नदी कौन सी है अब इसका जब वो चिंतन करने लगे तब उनको हो गया आत्म और वो तो महात्मा हो गए पहले हरजस्व हो गए और फिर सबलाश हो गए जब दक्ष को ये बात मालूम पड़ी कि हमने तो सृष्टि बढ़ाने के लिए ये बालक पैदा किए थे और नारद ने तो बाल दीक्षा दे करके इसको बाल दीक्षा बोलते हैं बच्चों को साधु बना लेना ये तो बड़ा अन्याय किया नारद ने अब दक्ष को आ गया क्रोध और क्रोध आने पर वो तो बिल्कुल आग बबूला हो गया उसी बीच में नारद जी महाराज बीना बजाते हुए नारायण आके उसके सामने खड़े हो गए और खड़े हो गए तो वो तो बिल्कुल तिल मिलाया हुआ था बोला कि अरे हमारे वंश का नाश करने वाले तूने तो हमारा नाश तो किया सो किया उन बच्चों का भी नाश कर दिया उनके जो श्रेय का मार्ग था बड़े होते समझते बुझते और उसको तो अपना करके जाते ये जो संसार के विषय हैं इनका पहले एक बार अनुभव अनुभव हो जाए ना नानुभूय न जाना पुमन विषय तीक्षणताम संसार के विषय भोगों में क्या दुख है ये ऐसे सोच विचार करने से पता नहीं चलता है एक बार अनुभव हो जाए बालकों के लिए यही रीति है कि यदि वो बारंबार आग के पास जाते हो तो उनका हाथ पकड़ करके आंच के पास ले जाओ जब उन्हें आँच लगेगी जलने लगेगा तो अपने आप कहेंगे कि हटा लो हटा लो अब ये संसार के विषयों में जो बंधन है जो दुख है इसको तो हमारे बालकों ने जाना नहीं और तुमने उनको बाबा जी बना दिया तो बड़ा भारी अन्याय तुमने किया अब जाओ हम तुम्हें ये साप देते हैं कि दो घड़ी से ज्यादा तुम कहीं टिक नहीं सकते जन्म भर अब जन्म भर तुम्हें रहने के लिए कोई कुटिया नहीं मिलेगी नहीं तो तुम कहीं दो घड़ी और दो दिन टिक गए तो और लोगों को भी ऐसे ही उपदेश कर करके जी बनाओगे अब रहने के लिए तुम्हें कोई जगह नहीं सो नारद जी महाराज ने झट दक्ष को मन ही मन नमस्कार कर लिया और वो बोले कि वाह वाह तुमने तो बहुत बढ़िया हम उनको साप दिया ये तो साफ नहीं वरदान है यहाँ श्रीमद् भागवत में कहा कि ये शक्ति रहने पर भी नारद जी चाहते तो दक्ष को साप दे देते बदले में लेकिन शक्ति रहते हुए भी बदले में साप न देना यही साधु का भूषण है यही साधु का स्वभाव है कि वो शक्ति रहते हुए भी दूसरों को साप आदि नहीं देता है अब तो दक्ष जी बड़े दुखी हुए और दुखी हो करके ब्रह्मा जी के पास गए तो वो पहले तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे दक्ष और अब तो ब्रह्मा जी के पुत्र नहीं है दक्ष अब तो प्राचीत दक्ष हैं प्रचिताओं के पुत्र हैं पहले तो ब्राह्मण थे ब्रह्मा के पुत्र लेकिन सती के कारण उनकी तो हो गई मृत्यु और अब वो प्रचिताओं से मारिशा में पैदा हुए थे ब्रह्मा जी के पास गए पितामह अब क्या करे सृष्टि तो बढ़ती नहीं है तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा देखो जब तुम लड़का पैदा करते हो तब तो ये बाबा जी बना देता है नारद इसलिए अब तुम लड़की पैदा करो तो इसके घर द्वार तो है नहीं लड़की लड़की इसके साथ जाए भी तो कहाँ रखेगा क्योंकि लड़कियों के रखने के लिए तो कोई आश्रम जरूर बनाना पड़ता है भाई श्रीमद भागवत में तो घर का नाम ही स्त्री आश्रम दिया है अंगनाश्रम जही अंगनाश्रम नारायण ये घर द्वार जो बनता है बड़े बड़े आश्रम बनते हैं यदि स्त्रियों का चक्कर न हो उनको रखना न हो तो आश्रम बनाने की जरूरत क्या है अपन जंगल में रहें पेड़ के नीचे रहे झोपड़ी में रहें सो आ, तुम आ, अब लड़की पैदा करो तो ये बाबाजी लड़कियों को बाबा जी नहीं बनावेगा दक्ष ने मान लिया फिर उन्होंने 60 पुत्री पैदा की 60 पुत्री जो पैदा की उनके सबके वंश का वर्णन बड़े विस्तार से श्रीमद् भागवत में है पर न तो उनके पतियों का नाम आपको याद रहेगा और न तो उन लड़कियों का नाम याद रहेगा अब उनमें से हम संक्षेप में ले लेते हैं कि दो जो अनेक लड़कियों का विवाह कश्यप जी के साथ किया दक्ष ने उनमें से दो लड़की थी उनका नाम था दिति और अदिति संस्कृत भाषा में कश्यप जो है ये एक विपर्जय कृत शब्द है कृत शब्द समझो इसको पश्य क एव कश्यपो भवती पश्यति पश्य कहा प श्य क एव कश्यपो भवती निरुक्त में बताया जो देखने वाला है दृष्टा उसका नाम होता है कश्यप अब उसके सामने जैसी स्त्री आते हैं महाराज जो भाव लेके जो संकल्प लेके जो रूप लेके उस माता की उपाधि से उनके संतान होती है स्वयं की संतान नहीं है माता की उपाधि से संतान है माता पास आई उपाधि माने जो चीज पास रखी हुई हो, हो उसमें अपने गुण धर्म का वो जो है अपने पास रखी हुई चीज में गुण धर्म का संचार कर दे उप उप समीपत आधानम उपाधि ये उप और उपसर्ग पूर्वक धा धातु से पुमलिंग में उपाधि शब्द बनता है पहले संज्ञा होती है और फिर की प्रत्यय हो जाता है तब ये उपाधि शब्द बनता है ये पुरुष के पास जब आती है तो नारायण अपने गुण धर्म का उसमें आधान कर देती है तो दो स्त्रियों में एक थी द्विती और एक आदिति दिति जो है वो खंड खंड करने वाली फूट डालने वाली है हो क्षीणता की ओर ले जाने वाली है वेदों में तो दिन क्षय धातु से दि शब्द बन बनाते हैं और वैसे लोक में दो व से भी द्वितीय शब्द बन जाता है इति, दि ही। और न ही, आदिति ही तो जो दैत्यों की माँ है उसका नाम है दिति और वो काट पीट छेदन भेदन करो टुकड़े टुकड़े करो ये उसके बच्चों का काम होता है और अदिति जो है वो मेल मिलाप रखने वाली सद्भाव रखने वाली स्त्री है तो दैवी संपदा से जुक्त पुत्र होते हैं अदिति के और आसुरी संपदा से युक्त पुत्र होते हैं दि के अब आदिति से इंद्र आदि जो हुए बारह आदित्य के नाम से प्रसिद्ध हैं उनमें आखिरी जो हैं वो बामन भगवान हैं और दिति के बहुत से पुत्र हुए उनमें हिरण्यक्ष हिरण कशिपू आदि जो हैं कि उनकी कथा आप सुन ही चुके हैं हिरण्यक्ष की तो सुन चुके हैं हिरण्यकशिपु को की आगे आने वाली दैत्य बहुत से होते हैं अब अदिति के पुत्रों में जब इंद्र हुए तब वो अपने सदगुणों के कारण और दैत्यों पर विजय पर करने के कारण वे हो गए तीनों लोक के राजा को ये इंद्र शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्यशाली इदि परम ऐश्वर्य जो है वो ऐश्वर्य का के अर्थ में धातु है उससे इंद्र शब्द बनता है नारायण अब वो त्रिलोक के, के जब राजा हुए महाराज तो ऐश्वर्य का नशा हो गया आप लोग तो बहुत धनी हैं महाराज बुरा मत मानना हमारे गांव में तो जब हम बच्चे थे तब सुनते थे कि जिसके पास सौ रुपया होता है उसको एक बोतल का नशा होता है क्योंकि वहां तो गरीब लोग रहते थे वहां तो महाराज सौ रुपया किसी के घर में निकले आवे तो बड़ी मुश्किल कब बोले सौ रुपया होता है तब एक बोतल का नशा हो जाता है ना नया सा नशा जिसके पास रहने पर महाराज शांति कभी नहीं मिल सकती उसका नाम है नशा नारायण ये नशा क्या है ये तो नाशिनी ही है सो जो नशे में आ गया वो गया अब इंद्र को त्रिलोक का ऐश्वर्य जब मिला तब हृष्टो दृप्यति दृप्तो धर्मम अति जो संसार के भोगों को विषयों को प्राप्त करके धन दौलत को प्राप्त करके बहुत खुश होता है वो धर्म का उल्लंघन करने लगता है उसके मन में आता है कि हमारा कोई क्या करेगा हमसे बड़ा और कौन है रिष्टो द्रिप्यति दृप्तो धर्ममती क्रामती अब तो महाराज मुंछ छह शीशे में देखने लगा ईश्वर कृपा से आजकल मुँच का सफाया हो गया ये बहुत बढ़िया है ना रहे सो दर्पण वो तो दर्पण तो दर्पण को दर्पण क्यों कहते हैं शीशे को द्रिप्यति यनेन इति दर्पणः जिससे मनुष्य को घमंड बढ़े मैं बड़ा सुंदर हूँ कैसी मूछ है कैसे बाल हैं हमारी ये आँख कैसी कटीली है और नाक कैसी नुकीली है और होठ कैसे पतले पतले हैं हमारे बराबर और कौन है यही तो दर्पण से मिलता है ना हो दर्प दर्प माने अभिमान अभिमान मिलता है दर्पण से अब इंद्र को तो ऐसा अभिमान हुआ भरी सभा में बैठे हुए थे नारायण साहब देवगण उनकी सेवा में स्तुति में लगे हुए थे उसी समय उनके गुरु जी आ गए गुरु जी कौन तो बृहस्पति जी बृहस्पति ये महाराज वेदों के एक प्रकार से स्वामी हैं बृहति पति एवं बृहस्पति ही इत्युचित नारायण वो तो जैसे उनकी मुट्ठी में चारों वेद हुए करा करतला मलकवत वो सारे वेदों को शास्त्रों को जानने वाले देवताओं के जन्म से ही गुरु अब वो आए तो इंद्र ने सोचा कि अब गुरुजी आ रहे हैं तो सिंहासन से उठना पड़ेगा तो उन्होंने जरा अपना मुंह फेर लिया जैसे देख ही न रहे हों लेकिन महाराज ये पंडित लोग जो होते है विद्वान हैं वो तो अनुक्त पंडितो जना चाहे तुम बोलो चाहे नहीं बोलो वो तो तुम्हारे मान, मन की बात जो है वो समझ जाते हैं आकार ही इंगित ही गति या चेस्ट या सकल सूरत देख के समझ जाते हैं इशारे से समझ जाते हैं चाल से समझ जाते हैं ओह अब चलते समय महाराज चार जगह जदि धक्का खाए खट से किवाड़ बोल गई और नारायण पट से जूता बोल गया और जाके कुर्सी पर ऐसे बैठे की टूट जाए तो मालूम पड़ जाता है कि आप कहीं से इतने पीट के आए हैं कि अंजान में ही सबको पीटते चलते हैं तो नारायण आकार इंगितर गेष्टया भाषण न च बोली से पता चल जाता है चेष्टा से पता चल जाता है नेत्र वक्त विकार आख से पता चलता है मुंह से पता चलता है बृहस्पति तो समझ गए कि अच्छा ये हमको नहीं देखता है तो चुपके से वहाँ से गायब हो गए तुरंत इंद्र को पता चल गया कि ये हमने जो अपने गुरु जी की अवमानना की अवहेलना की नारायण ये उचित नहीं था जो कहते हैं कि सिंहासन पर बैठने के बाद हैं अपने बड़ों को देख करके भी उठना नहीं चाहिए उनकी शिक्षा बिल्कुल गलत है क्योंकि जो बड़े बूढ़े हैं उनका आदर करने से तो आयुर्विद्या यश और बल की वृद्धि होती है अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोप से विना चतरी तस्वर्धन थे बलम जब तुम नारायण एक उठने में जब आलस्य करते हो या अपना अपमान समझते हो तो कोई तुम्हें अपने जीवन में बड़ा काम करना होगा तो उसमें आलस से प्रमाद छोड़ करके निरंतर कैसे लग सकोगे कोई बढ़िया काम तुम्हारे जीवन में होगा ही नहीं इसलिए बड़े बूढ़ों का आदर करना अपने जीवन में उचित है इन्द्र पछताए और गुरु जी के घर गए परन्तु गुरु जी के घर जाने पर गुरुवाणी तो मिल गई लेकिन गुरु जी नहीं मिले मालूम हुआ कि वो तो तो कहीं तपस्या करने के लिए बन में चले गए हैं अब महाराज ये ये दैत्यों को बात मालूम पड़ी कि इनके तो कोई पुरोहित ही नहीं है इनके कोई गुरु नहीं है पुरोहित माने होता है जो पहले से अपने यजमान के शिष्य के हित को सोच करके रखे और बतावे तुमको ऐसे चलना चाहिए तुमको ऐसा करना चाहिए अग्नि मिले पुरोहितम वहाँ तो पुरोहित कार थे सामने रखे हुए अग्नि देवता हैं असल में भारता हा। वो भारत तुम अग्नि का आवाहन करो प्रकाश का आवाहन करो ऐसी तेजस्वी बनो कि तुम्हारे दे दी पियमान प्रकाश में सारा अज्ञान अंधकार जो है वो डूब जाए तुम्हारा शत्रु दूर से ही भाग जाए ऐसा तेजस्वी बनना चाहिए अब नारायण जब दैत्यों को मालूम हुआ कि देवताओं के तो गुरु ही नहीं है तो उन्होंने झट अपनी सेना संगठित की और चल स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और जब चढ़ाई कर दी तो कोई शिक्षा देने वाला तो था नहीं बताने वाला तो था नहीं नारायण कितना अनाथ है उसका जीवन और कितना आश्रय रहित है उसका जीवन जिसको रास्ता बताने वाला कोई है नहीं नारायण वो अपने मन से चलते चलते कहीं न कहीं एक दिन भटक जाएगा जरूर अब तो देवता लोग हार गए और सबको जाना पड़ा जंगल में ब्रह्मा जी के पास गए तब क्या करें गुरु जी तो मिलते ही नहीं हैं तो उन्होंने विश्वरूप को नारायण विश्वरूप जो थे महाराज उनका नाना वंश जो था वो तो दैत्यों से मिलता था और पिता वंश जो है वो देवताओं से मिलता था और वो तीनों गुण उनके अंदर थे तीनों गुण के अनुसार उनके मुंह थे महाराज तीन तीन और एक से वो सोमपान करते थे एक से सुरापान करते थे नारायण एक से अमृत पान करते थे उनमें तीनों गुण था सो ब्रह्मा जी के कहने से देवताओं ने विश्व रूप को बना लिया पुरोहित और पुरोहित बना करके इंद्र ने उनकी शरणागति ग्रहण की का बाप हमको ऐसा कुछ मंत्र दीजिए ऐसा उपदेश कीजिए कि हम दैत्यो को पराजित करके उनसे अपना राज्य वापस ले ले तब विश्व रूप इंद्र को नारायण वर्म का नारायण कब का उपदेश किया वो नारायण बर्म श्रीमद भागवत में छठे स्कंद का आठवा अध्याय है और उसमें ए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायणाय ओम विष्णवे नमः इन तीन मंत्रों के आधार पर अपने शरीर में न्यास करने की विधि है न्यास करने की माने अक्षरों के अक्षर न्यास होता है पद न्यास होता है वाक्य न्यास होता है सर्वांग न्यास होता है व्यापक न्यास होता है षडंग न्यास होता है नारायण होता है षडंग न्यास होता है अनेक प्रकार के न्यास शास्त्र में प्रसिद्ध हैं। ऐसे न्यास हैं कि न्यास मात्रेण देश्वरत्व ददातेव सत्यम सत्यम न संशया केवल उनका न्यास अपने शरीर में कर लिया जाए तो वो जजमान जो है वो ईश्वर रूप हो जाता है परंतु श्रद्धा होए विश्वास होए विधि विधान होए अपने मन से उठाए के पढ़ने लगे और करने लगे उनको कोई सफलता नहीं मिलती हो क्योंकि वो समझते है हमारी बुद्धि बहुत बड़ी है असल में बताने वाले का जो संकल्प है सदगुरु का संकल्प उस क्रिया को शक्तिशाली बनाता है और जहाँ सदगुरु का संकल्प नहीं है अपने ही संकल्प है वहां तो शक्ति आती नहीं अब विश्वरूप ने वो पहले पवित्र होके आचमन करके नारायण शांति से बैठ के अपने शरीर में न्यास करके और आ, आ, आ, फिर उस कबच का उपदेश किया हरिर्न मम सर्व रक्षा भगवान मेरी रक्षा करें ऐसा बढ़िया कबच है महाराज मैंने तो बहुतों को बताया पहले कि तुम करो तो जिनको बहुत पीड़ा थी उनकी पीड़ा निवृत्त हो गई किसी का रोग निवृत्त हो गया और भी जो लौकिक सफलताएं हैं वो मिले ये छठे स्कंद का आठवा अध्याय है नारायण उसमें तो चिंदी छिंधि भिन्ध भिन्धी मारे मार करके ये जो काम क्रोधादि रूप अंतरंग और बहिरंग शत्रु हैं, उनके नाश का विधान है ऐसा बढ़िया कवच है महाराज कि एक बार वो कवच धारण किए हुए कोई सज्जन मरुस्थल में मर गए थे तो ऊपर से गंधर्व का विमान आया वो रुक गया गंधर्व को वहाँ उतरना पड़ा और उसकी अस्थि को ले जाकर गंगा जी में डालना पड़ा मरने के बाद हड्डियों में रहता हुआ ये कबच भी कल्याण करता है सो इंद्र ने ये विद्या ग्रहण की इसका जंत्र बनवा करके भी नारायण शरीर में धारण किया जाता है चाहे बाय में चाहे कंठ में इसकी बड़ी महिमा है अब वो कबच इंद्र ने धारण किया और धारण करके उन्होंने दैत्यों को हरा दिया और दैत्यों को हराये करके फिर अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए अब उनका पुरोहित रहा विश्वरूप सो विश्वरूप के मन में थोड़ा नाना का भी पक्ष था और थोड़ा वंश का भी पक्ष था अब वो क्या करे कि जब यज्ञ जागा दी आहुति देने लगे तो वो थोड़ी सी आहुति अपने माता मा के लिए उनके पक्ष में दे दे और थोड़ी सी आहुति देवता के पक्ष में दे दे अब वो कपट किया हो असल में पुरोहित बड़ा विश्वास पात्र होना चाहिए और अपने ही पक्ष का ये पालन पोषण करने वाला है दो चार दस संकल्प रखने वाला है तो ठीक तो काम बनेगा नहीं अब इंद्र ने उसके कपट को पहचान लिया और जब कपट को पहचान लिया तब उसका सिर काट लिया और सिर काट लिया तो वो तो था ब्राह्मण ब्राह्मण था तो उसमें से निकली ब्रह्महत्या और जब ब्रह्महत्या इंद्र की ओर चलने लगी तो फिर ऋषियों ने सलाह दी की देखो इस ब्रह्म को तुम स्वीकार कर लो और स्वीकार करके वितरण कर दो क्योंकि तुमने लोक कल्याण के लिए ही जिससे इस पक्षपाती और नारायण कपटी जो पुरोहित है उसके कपट से देवताओं को हानि न पहुंचे इसीलिए तो तुमने इसको मारा है इसलिए इस हत्या का वितरण कर दो तो कुछ भूमि को दिया कुछ जल को दिया कुछ वृक्षों को दिया कुछ स्त्रियों को दिया लेकिन महाराज केवल हत्या ही हत्या देने से तो काम चलता नहीं है जिसको हत्या देनी पड़ती है उसको बरदान भी देना पड़ता है जिससे हम सेवा लेंगे नारायण चाहे वो कैसा भी कोई क्यों न हो यदि हम उससे बारंबार बारंबार सेवा करते रहेंगे तो एक दिन वो अपने सेवा का जो पारिश्रमिक है उसको किसी न किसी रूप में लेगा जरूर और उसको देना पड़ेगा नारायण चाहे वो कोई सिफारिश ही करवा लेगा नारायण कोई चिट्ठी लिखवा लेगा नारायण कोई वरदान ही ले लेगा चाहे कुछ धन ही दौलत ले लेगा ले जिससे बहुत काम लिया जाता है वो कुछ लिए बिना मानता नहीं है कभी न कभी तो लेगा अब जिनको इन्होंने हत्या का वितरण किया उनको सबको बरदान दिया जैसे धरती को कोई खोदे तो फिर भर जाती है और नारायण पानी जो है वो दूसरी चीज में मिल मिलके उसको बढ़ा देता है और वृक्ष कट जाने पर भी उग जाता है इस प्रकार के बरदान उन्होंने सबको दे दिए तो वो हत्या तो निवृत्त हो गई और इंद्र हो गए राजा लेकिन ये काट पीट करने से महाराज मारपीट करने से कभी किसी का कल्याण हुआ नहीं है किसी का काम बना नहीं है हम आज आपको नीचा दिखावेंगे तो कल आप हमको नीचा दिखावेंगे ये इस तरह से वो तो आदमी जिसको आप नुकसान पहुँचावेंगे वो इस बात पर ध्यान रखेगा कि कब इनके जीवन में कहीं छिद्र कहीं छिद्र मिले आ, कहीं छिद्र मिले तो हम अपना काम बनावे अब वो त्वष्टा जो था विश्वरूप का पिता उसको तो बड़ा दुख हुआ कि इसने हमारे बेटे को मार दिया तब आ, उसने फिर यज्ञ किया अभिचार यज्ञ किया कि इंद्र को मारने वाला बेटा हमारे पैदा हो ये यज्ञ किया हो आ, लेकिन मंत्र पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो गई इंद्र शत्रु विवर्ध स्व इसमें जो उदात्त अनुदात्त स्वर का भेद है नारायण उसके उच्चारण में त्वस्टा से गलती हो गई अब जब गलती हो गई तो मंत्र का अर्थ बदल गया और बदल गया कि इंद्र इंद्र को मारने वाला बेटा हो ए, इसकी जगह पर इंद्र जिसको मारे ए, ऐसा बेटा हमारे हो ए, वो मंत्रकार हो गया गलती से अब उन्होंने जब हवन किया तो उससे पैदा हुआ वृत्रासुर उसका नाम है वो आवरण करने वाला है जैसे कोहरा सारे आकाश को आवृत कर लेता है वरणाथ आवरणाथ वृत रहा वैसे अंधकार रूप वृत्रासुर एक पैदा हुआ और क्षणों में ही इतना बढ़ गया महाराज उस यज्ञ के फल स्वरूप की उसका कहीं कोई अंत ही नहीं जब तुम्हारे अनिष्ट का कोई संकल्प करता है तो देखने में तो मालूम पड़ता है कि वो छोटा सा आदमी है और तुमको नुकसान पहुंचाने का संकल्प कर रहा है तो उससे क्या होगा लेकिन महाराज ये छोटे का संकल्प जो है वो भी कभी बहुत बहुत शक्तिशाली हो जाता है अब तो त्वस्टा का संकल्प और नारायण जज्ञाग्नि और मंत्र का प्रताप उसमें सोचे जो वृत्रास निकला वो तो महाराज इतना बड़ा था कि सारे आकाश में व्याप्त हो गया आकाश में व्याप्त हो गया देवता लोग तो उससे लड़े भीड़े क्या वो तो उसको देख करके ही डर गए हो और यदि कोई अपना हस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके है भी हैं तो उसको निगल जाए मुंह में ले ले कभी वो तो कुंभकर्ण का जैसा वर्णन है ना रामायण के क्षेत्रों में उससे भी बड़ा भयंकर था महाराज अब तो देवता लोग डरे और अपना स्थान छोड़ छोड़ करके सब गए नारायण के पास हे भगवान हमारी रक्षा करो और उन्होंने बहुत बढ़िया भागवत में जो स्तुति है गात्मक स्तुति है और इतनी उत्तम कोटि की स्तुति है कि बस संबोधन पर संबोधन भगवान के लिए देते जा रहे हैं हे जगत गुरु हे नारायण हे अचिंत्य अनंत कल्याण गुण हे परम कृपालो हे, हे अनुग्रह हे अनुग्रह विग्रह इस प्रकार परमात्मा की स्तुति कर की उन्होंने तब भगवान ने उनसे कहा कि देवताओं तुम जिस अभिप्राय से आए हो उसको मैं जानता हूँ तुम चाहते हो कि वृत्ता मर जाए लेकिन भाई इसका भी समय होता है उस समय इस समय वो त्वस्ता के संकल्प से जगयाग्नि से प्रकट हुआ है